द्र कर्णे सृण्लावा भद्रं पश्येषत्र स्थिरंगे स्वांशस्तुर्भ्यशे पदे बदु शा शाति शाति अथर्मेदी प्रश्नोपनिषद द्वितीय प्रश्न के एकादश मंत्र का कुछ विचार हो गया था क्योंकि बाहर वैधर भी ने पूछा था ये शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं उनमें इनको प्रकाश करने वाले कितने हैं और इनमें श्रेष्ठ कौन है ये पूछा गया था तो उत्तर दिया इतने इसको धारण करने वाले तो पंचभूत भी है इंद्रिया है सभी मिल करके धारण होता है प्रकाश करने वाले इंद्रिया प्राण आदि होते हैं उनमें से वरिष्ठ प्राण है ऐसा कहा था ऐसा कहने पर इंद्रियों को विश्वास नहीं हुआ माना कैसे हो सकता है प्राण वरिष्ठ कैसे हो सकता है ऐसा विश्वास नहीं हुआ तो प्राण में निकलना जैसा स्वर्ण किया निकला नहीं जैसे निकलना जैसा स्वर्ण किया तो सारी इंद्रिया निकल पड़ी ऐसी स्थिति आ गई वो बैठ गया तो सब बैठ गए मधुमक्खी का दृष्टांत दिया जैसे मधुमक्खी का राजा रानी बोलते हैं वो निकल जाने पर सब निकल जाते हैं वो, वो सब जाते हैं। ऐसी तो प्राण के को जान गए इंद्रिया सब बहुत उसकी स्तुति करने लग गई बहुत सारी स्तुतियां करती आई तो वही इंद्रियों की स्तुति चल रही है प्राण के विषय में द्वादश मंत्र है या ते तमुर्वाची प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता चक्षुशी चक्षुशी चक्षुशी कुरु ुषे शिवांताक्रमी तमुर्वाची प्रतिष्ठि ते ते जो स्वरूप है शरीर है तुम्हारा स्वरूप जो शरीर है तनु माना शरीर स्वरूप है बाची प्रतिष्ठता वक्तृत्व रूप से बाणी में प्रतिष्ठित है अगर प्राण दो तो सके बाणी में बाची शब्द में है बाणी में प्रतिष्ठित तम है तुम्हारे तनु तनु शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए या और प्रतिष्ठिता ऐसा कहा है जो तुम्हारा शरीर है स्वरूप है जो बाणी में प्रतिष्ठित है किसी रूप से वक्तृत्व रूप से वो तो प्राण की वजह से ही बोला जाता है जब तक हम बोलते हैं जब श्वास बाहर की तरफ आया हो उसी समय बोला जाता है अपान घाप में बोला जाता प्राण से बोला जाता है तो प्राण में है याते या तनुर्वाची प्रतिष्ठिता जो तुम्हारा स्वरूप है जो इसमें वाणी में प्रतिष्ठित है वक्तृत्व रूप प्रतिष्ठित है और जो तो कान में श्रवण करने के रूप से ये प्रतिष्ठित है या चक्षी देख दर्शक रूप से दृष्टार रूप से जो आंख में प्रतिष्ठित है तुम्हारा स्वरूप अगर तुम न हो न आंख देख पाए ना काम सुन कोई इंद्रिया काम न कर पाए ऐसा है याचा मन से ही संतता और जो मन में सोचने का संकल्प आदि करने की शक्ति तुम्हारे बल से ही है समनोगता संतता समानुगता जो मन में अनुगत तुम्हारे जो स्वरूप है शिवाम तम कुरु माँ उत्क्रमी ताम तनुम उस तनु को स्वरूप को अपने स्वरूप को शिवम कुरु इनको क्या करो कल्याण करो असिप मत बनाओ इंद्रियों को असिम मत बनाओ कल्याण करो अपने स्वरूप को कल्याण करो अपने ऊपर कृपा करो माँ उत्क्रमी उत्क्रमण मत करो ये शरीर से निकलने का काम न करो कहा लोट के अर्थ में लुंगलकार है मांगी लुंग सूत्र है मांग उपगत होने पर लुंगलकार होता है और नमांग युग लग जाता है मांग के योग में अटाट नहीं होता उत्क्रमी लुंगलकार मध्यम पुरुष एक है माने लोट के मध्यम का एक का अर्थ निकलना है उत्क्रमण मत करो ऐसा कहना है ये शरीर से निकलो नहीं ऐसा कहा इंद्रियों ने अच्छा भाष्य में किम बहु ना ज्यादा क्या कहें या तो मैंने तुदिया तुम्हारे जो तनु माने बाची प्रतिष्ठता वक्तृत्व बदन चेष्टा जो तुम्हारा स्वरूप तनु है शरीर है स्वरूप है क्या है वक्तृत्व ना बदन चेष्टा कुरी वक्तृत्व रूप से हमारे बोलने की चेष्टा करती हुई करते हुए तुम्हारे जो स्वरूप है उसमें तनु जो तनु है वाणी में प्रतिष्ठित है वक्तृत्व रूप से या यात्रो या चक्षुशी और जो तुम्हारा स्वरूप इसमें चक्षु स्त्रोत्र में और चक्षु में प्रतिष्ठित है या च मन से संकल्प आदि व्यापार संपदा और जो तुम्हारा स्वरूप तनु शब्द है इसलिए सर्वत्र स्त्रीलिंग में प्रयोग कर मन में भी संकल्प व्यापार से संत है रहना है अनुगत है समानुगत समानुगता प्रकार से अनुगत है तनु जो तुम्हारा ऐसा है ताम शिवाम उस तनु को अपने स्वरूप को कल्याण करो शांताम करु उसको शांत करो अपने स्वरूप को शांत करो निकलने की चेष्टाबद करो ताम मान तनु शिवाम शांतान करू मा उत्क्रमी ये कहा उत्क्रम उत्क्रमेण मां का उत्क्रमण के द्वारा इसको माने अभद्र व्यवहार नहीं करना इस शरीर से निकलना में इसी में रहो ऐसा इंद्र ने कहा ये कहा टिप्पणी दो नंबर की पतन चेस्टाम कुर वक्त रूपेण प्रतिष्ठिता ऐसा लगाना भद्र चेष्टा को करते हुए भाष्य का अमला ऐसा लगाना कहा इस तरह से संबंध दिखाना चेस्टावती मैंने बोलने की चेष्टा करती हुई तुम्हारा जो तनु है वक्तृत्व रूपे न प्रतिष्ठिता वक्तृत्व रूप से प्रतिष्ठित जो तुम्हारा तनु है उसको मान शिवान गुरु कहा कल्याण करो सर्वे से मत देख लो बताया कहा ठीक, बाची प्रतिष्ठता बाची अपान रूपा तनुप्रतिष्ठता तो मारे प्राण किस रूप किस किस, किस रूप से किस किसकी इंद्रियों में बैठता है इंद्रियों के शरीर के थूल शरीर के बारे में अलग से बातें होगी प्राण के रहने किंतु तो, इंद्रियों में किस इंद्रियों में किस माध्यम से रहता है प्राण उसके बारे में कहीं श्रुति है ही बाची अपान रूपा तनुप्रतिष्ठता वाणी में प्राण का स्वरूप जो है अपान रूप से प्रतिष्ठित और स्रोत्रे ब्यान रूपा पांचो एक ही है वो तो प्राण तो प्राण है तो पांच विभाग होकर काम करना तो स्त्रोत्र में ब्यान रूप प्राण की स्थिति है और चक्षुषी प्राण रूप तो बाची अपान रूपा तनु प्रतिष्ठिता ही कहा वाणी में तुम्हारा जो स्वरूप है शरीर है तनु वो अपान रूप से प्रतिष्ठित है स्रोत्रे बयान रूपा स्त्रोत्र में बयान रूप से प्रतिष्ठित है चक्षुशी प्राण रूपा चक्ष आठ में प्राण रूप तुम्हारा शरीर व्याप्ता है और मन समान रूपा मन में समान रूप प्राण व्याप्त है सब देते हैं क्यों कैसे व्याप्त है तो इसके लिए श्रुति दे रहे हैं सप्राण तत् चक्षु वही प्राण चक्षु है जो प्राण है वही चक्षु है स बयान तत्सोत्र जो जो सोत्र कहलाता है वो बयानी है और सो अपाना सा वही व्यापारण है वही वाणी है एक ही है दोनों तो ऐसा कहा हुआ है सामान तनम वही समान है वही मन है।, है, ये है, ये? है इसके लिए का, ये कहा इसलिए आगे बोलते हैं उत्क्रमण है न अशिवा मत नाकारषी कहा था उत्क्रमण के द्वारा यहां से निकल करके अपने स्वरूप को अशिवा मत करो अभद्र मत करना ये कहा था उसी के बारे में प्राणोत्क्रमणे सती अपानाद आत्मिका बागादी रूपा तनु असि प्राण निकल जाएगा तो इंद्रियों में रहने वाला जो शरीर है अपान आदि सती प्राण के उत्पन्न होने पर अपानादि आत्मिका जो अपानादि स्वरूपा आत्मिका स्वरूपा अपानादि स्वरूप जो बागादि रूप तनु है तुम्हारे शरीर है स्वरूप है अशीभा काव्य अयोज्या से मान ये होगा कार्य क्षम नहीं होते कार्य नहीं कर पाए बोल नहीं पाएगी ऐसी स्थिति हो जाएगी इसलिए उसको अभद्र नहीं करना ये कहा आगे इस प्रसंग का अब समापन करने चाह रहे हैं द्रव्योगी प्रसंग के समापन के समय में मंत्र देते हैं मंत्रा करके मंत्र है प्रतिष्ठ माते पुत्रस्व स्त्रीश्रज्ञाच निधे नई प्राणश्वेदंश प्रज्ञां प्रज्ञां महते पुत्र स्व श्री प्राण से वशे सर्व, जगत में जो कुछ भी वस्तु है प्राण के अधीन है प्राण है तो सब कुछ है प्राण नहीं तो कुछ भी गति देहा पाए भारे गति तस् शंक्राचार्य में लिखा हुआ है प्राण जब तक है तभी तक सब कुछ है प्राणस्य इधम बसे सर्वम इधम सर्वम प्राण से बसे ये सब कुछ जगत में जो कुछ वस्तु है प्राण के अधीन है त्रिदीवे और स्वर्ग में जो कुछ है त्रिदीप होता है स्वर्ग उसमें भी जो कुछ वस्तु है तो वो प्रतिष्ठित है वो प्राण के अधीन है प्राण से बसे प्राण के अधीन सारे के सारे इंद्रिया बोल रही तो है जो कुछ भी है आप ही हो माता व पुत्रान से माता पुत्रां माता पुत्रान जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार हमारी आप रक्षा करो इंद्रियों ने कहा माता पुत्रां माता पुत्रां पुत्रान जैसे पुत्रों की रक्षा माता करती है उसी प्रकार रक्षस्व हमारी आप रक्षा करो श्रेष्ठ प्रज्ञा च विधेयन श्री और प्रज्ञा को विधान करो ऐश्वर्य दो बुद्धि दो इत्यादि को विधान करो हमारे लिए विधान करो एक पूर्वेण इंद्रिया को कहा था स्तुनवंती कहा था प्राण की महिमा को जान करके स्तुनवंती ऐसा बोला था स्तुति करते हैं कहा था उसके साथवंती इंद्रियों की प्रसंग चला था प्राण की महिमा के समझावंती बोला था के जगह पर हुआ है तो आकर के इति को परन्वय कर देना एक है। इति इस तरह है। अच्छा, एक। है? से स्तुति की ने अच्छा किम भावना ज्यादा क्या कहें अस्मिन लोग बसे सर्वमचित उपभोग जातम इसमें जो भी उपभोग वर्ग जितने भी हैं उपभोग सामग्री जो कुछ भी है इस इसलोक में प्राण से प्राण के अधीन है सब कुछ ये आगे त्रिदीपे तृतीय श्याम दिवी जो स्वर्गलोक इसको बोलते हैं तृतीयोक में क्योंकि दिवस दिव्य ऐसा है कभी कभी अंतरिक्ष के लिए भी प्रयोग होता है इसे तृतीय दीप कहना पड़ रहा है गिनती में तृतीय भूर भुव स्व कभी कभी अंतरिक्ष को भी दीप शब्द का प्रयोग आ जाता है इसलिए त्रिदीप कहा तीसरा दीप दीप त्रिदीवी तृतीय श्याम दिवी जो तृतीय दिवी है द्वितीय वाला नहीं अंतरिक्ष नहीं सॉरी उसमें भी चैत प्रतिष्ठित जो कुछ प्रतिष्ठित है जो कुछ भी वस्तु है देवादि उपभोग लक्षण देवादियों के लिए उपभोग सामग्री अमृतादि जो कुछ होगा वहां वो भी तस्या भी उसका भी ण ही है, रक्षा करने वाला वही वा ऐसा ईशिता बने रक्षिता ऐसा कहा अतो इसलिए माता एवं पुत्रान असमान रक्षस्व पालेश्वर कहा जैसे माता पुत्र की रक्षा करती पालन करती है इसी प्रकार आप हम लोगों की रक्षा तो कीजिए पालन कीजिए इंद्र ने ऐसी तिथि की त्वर निमित्ता ही ब्राह्मण क्षत्रियस्तिया तुम्हारे निमित्त से ही प्राण को बोलते हैं तो निमित्त आई तुम्हारे निमित्त से ही क्या होता है ब्राह्मण ब्राह्मण जाति में होने वाली स्त्री को ब्राह्मण जो ज्ञान आदि संपन्न हो जाना ब्राह्मण जाति का ऐश्वर्य है और क्षेत्रियों का जो प्रजापा है प्रजापाल करना आदि धनादि ऐश्वर्य है ये दो प्रकार के ऐश्वर्य भिन्न भिन्न ब्राह्मण जातियों का ऐश्वर्य भिन्न है ज्ञान आदि है उनके ऐश्वर्य और क्षेत्रियों का है शासन करना प्रजा की रक्षा करना आदि धनादि ऐश्वर्य ऐश्वर्य माने ब्राह्मण जाति संबंधी ऐश्वर्य और क्षत्रिय जाति संबंधी को कहा क्षत्रिया कहा ऐश्वर्या श्रीया, तो श्रीया है है तो को मान माने स्त्री शब्द जो है ना दिव्या का बहुवचन का प्रयोग है ये इसलिए स्त्रीय बोल रहे हैं स्त्री का अर्थ श्रीयश्च करके बोल रहे हैं श्रेयश्च प्रज्ञान से यदि तो एक वचन है ये दिव्य का एक है श्री ऐश्वर्य अनेक प्रकार के हैं इसलिए बहुवचन स्त्री करके बहुवचन दिया है श्री श्री श्री और बुद्धि जो होगा ये दोनों के दोनों त्वस्थिति तो निमित्ता निमित्ताम विदेही आपकी स्थिति के, के निमित्त से है ये आप उसका विधान करो हमारे कृपा करो विदेही लोग मन विधत्थ यहा विधत्सव हमारे लिए धारण करो विधान करो ये कहना चाहते हैं आत्मने पद की जगह पर परसने पद का प्रयोग हुआ है मंत्र में विधेयक करके जो कहा परसने पद का है भाष्यार ने विधत्स बोल दिया पद का प्रयोग दिखा है। है। टिप्पणियां हैं अच्छा पहले भाष्य पूरा करते सर्वात्मता बागादि भी प्राणी स्तुतिया इसलिए सर्वात्म रूप से तुति की बाघादी इंद्रियों ने बाघादि ने सर्वात्म भाव से प्राण की स्थिति की जो कुछ भी संसार में आप ही सर्वात्मत सर्वात्म रूपेणा बाघादि भी बाघादी प्राणी बाघादी को प्राणी कहते गौण प्राणी इन प्राणों के द्वारा स्तुत्या स्थुत्य की महिमा से गमित महिमा जिसकी महिमा प्रकट कर दिया गमित तो हो गया क्षेत्रित तो हो गया जिस प्राण की ऐसे प्राण है गमित महिमा प्राण है जिसकी महिमा प्रकट हो गया ऐसे प्राण प्रजापति अत्या क्योंकि प्रजापति ने दो की सृष्टि की थी प्रजा काम हो प्रजापति करके प्रथम में यही था प्रथम प्रश्न में यही था क्या प्राण और रई तो उसमें प्राण को अत्ता कहा आदित्य कहा और उसको चंद्रमा कहा भोग्य कहा अन्न कहा तो अत्ता अग्नि भी कहा प्राण को अत्ता अग्नि प्राण सिद्ध हो गया एक अवग्रतम निश्चय हो गया यह कहा तीन और चार की टिप्पणियां अच्छा दो की भी है दो इदाम तो इदाम तो में कहा पहले इदम यदि प्रत्यक्षवादी प्रसाद अश्विन लोके यदि तो इदम शब्द है अस्मिन तो है नहीं भाषिका ने अस्विन लोग कैसे बोल दिया होगा तो कह कहते प्रत्यक्ष बाजी इदम शब्द जो आता है सन्निकृष्ट को बताने वाला तो चाहित है, होता है सन्निकृष्टे समीप तरव चैतो रूपम और असस्तु तदिति परोक्षे विजानियात ऐसा कहा इदम शब्द नजदीक का वाचक होता है किंतु नजदीक से भी नजदीक का जब कथन करना हो दो नजदीक हो गए हों उसमें नजदीक से नजदीक के लिए एक तत्त शब्द का प्रयोग होगा इदम और ये दोनों नजदीक के बाद के सर्वनाम है सन्निकृष्ट नजदीक के लिए इधम शब्द का यह माने नजदीक होता है और उससे भी और नजदीक तर्व हो उसके लिए को कहेंगे कहेंगे समीप तरवर्तीतो रूप एत का स्वरूप समीप तरवर्ती होता है समीप से भी समीप के लिए प्रयोग होता है और अध्य शब्द का अस जहां दूर देश के लिए प्रयोग होगा असोग क्षति हो जाता है और तदि परोक्ष तत्शब्दा परोक्ष अक्षण परोक्ष जो इंद्रियों का विषय न हो जैसे स्वर्ग आदि के लिए तत्शब होगा तो यह इदम शब्द का प्रयोग है इसलिए भाष्यकार ने अस्विन लोके करके बोल दिया मंत्र का इदम का अर्थ अस्विन नजदीक यही लोक है इसलिए अर्थ अश्विन कि या ये टिप्पणी कार ने बताया इदम इति प्रत्यक्ष प्रत्यक्षवाची शब्द होता है मंत्र में इधम है उसका अर्थ अश्विन लोग ब्राह्म ब्राह्मो अजातो इत तिलो का कहते यहां पर जो ब्रह्म शब्द से क्षय प्रत्यक किया है मान ब्रह्मणो कर्म भावम्बा ब्रह्म का जो कर्म होगा या भाव का ब्राह्मण जाति का कर्म है भाव को ब्राह्म्य बोलना है क्षय प्रत्यय हुआ है तो क्षय प्रत्य लगाए हुआ तदित में तो उस स्थिति में आदि की वृद्धि तो होगी ब्राह्म्य ब्राह्मण बनना चाहिए तो ब्राह्मण आगे यह होगा अब वहां ब्राह्मण्य होने की संभावना है यद्यपि नस्त टिलोप करना चाहे ततित परे है नंत है तिलोप होना चाहिए किन्तु अनासूत्र निषेध कर देगा अनंत है सूत्र निषेध करेगा फिर इसके लिए बोलना चाहते हैं ब्राह्मो अजातो टिलोप ऐसा एक भारत विशेष है ब्राह्मण शब्द से अजाति अर्थ में अगर हो तो टीलोप होगा ब्राह्मण का अर्थ क्या है ब्राह्मण जाति में ब्राह्मण संबंधी श्री ऐश्वर्य आजाति है वो इसलिए आजाति में टीलोप हो जाता है जाति में नहीं होगा ब्राह्मण बनेंगे ना जब ब्राह्मण शब्द से अणवृत्यय करेंगे तो ब्राह्मण होता है टिलोप होता नहीं है ब्राह्मण बोलते हैं किन्तु यहाँ ब्राह्मो अजात ऐसा भारतीय उसके द्वारा तीलोक हो गया तब बन गया ब्राह्मण बन गया ये तो ब्राह्मण होना था ये कहा आगे चार में कहा क्षेत्रिया इति अत्र छात्र पाठीकाधी डाय छत्र शब्द से करेंगे तो छात्र बोलना चाहिए क्षय प्रत्यय करेंगे तो आज इसकी प्रति की छात्र बोलना चाहिए तो टीका में ऐसे पाठ है छात्र करके दिया हुआ है वो युक्ति संगत भी है क्या न्याय युक्ति संगत भी है टीका वाला यहां पर छात्रीय बोला हुआ है ना यहाँ छात्रीय बोला है तो छात्र वाला ठीक भी लगता है ऐसा टिप्पणी ने क्यों यथाश्रुत है अगर यथाश्रुत करके जैसा भाष्य में क्षत्रिय क्षत्रिया ऐसा करना हो तो क्या करना होगा जैसा सुना हो वैसा करना हो तो स्वार्थ स्वार्थ में अत्यय करना पड़ेगा क्षत्रिय शब्द से पहले तो उसको क्षेत्रीय बनाना होगा स्वार्थ में जैसे प्रज्ञाधि व्यस आदि बंगुरे वाधव स्वार्थ में हो जाता है उसी प्रकार तद्दीत में स्वार्थ अण करके यथा सुनते स्वार्थ अनता स्वार्थ में अणप्रत्यय करके अनंत करेंगे तो बन जाएगा आपका क्षेत्रीय शब्द छत्रीय बना हुआ होता है छात्र शब्द से अत्र बनाएंगे उसके बाद में क्या करेंगे एकदेश अन्य छत्राध क्षत्राध घएगा तत्त में क्षेत्र के संतान को क्षत्रिय बोलेंगे हो गा गा हो नहीं नहीं हो को ये होगा ना घ प्रत्यय होगा आए नई ना प्रत्यादि लगेगा घो ये होगा बनेगा क्षेत्रीय बनना है किंतु हमारे पास में छत्र सदा है ही नहीं घाव नहीं सब छात्र बन चुका है किंतु एक देश कि विक्रतम आनंद जो परिभाषा है इसको लगा दीजिए तो क्षेत्र और छात्र में एक देश में विकृति हुई है वो क्षेत्र था आगे यहां आदिवासी वृद्धि दिखाई दे रहा है छात्र बन गया बाकी जापूर्ण विकृति तो है नहीं तो एक देश विक्रतम आनंद तो क्षेत्र मान करके छत्र अर्ध सूत्र लग जाएगा तो छात्रिय बन जाएगा इसे टिप्पणी ने संगति लगाई अच्छा क्षेत्र यह सूत्र है क्षेत्राध ऐसा सूत्र है व्याकरण में क्षत्रस बोलता है ऐसा स्त्री चन्यवे न अपत्य विवक्षा उपपत्ति अभेयम स्त्रीआ जन्यवे न स्त्रीय जन्म से अपत्यत्व विवक्षा जन्य जो होगा अपत्य होगा ये विवक्षा करके जो उपत्ति ऐसे जानना चाहिए जो ये इसमें था ना मंत्र में स्त्री सत्रीय जो होगा वो जन्य है जन्य वैसे संतान ही माना जाएगा इस करके संगीत लगाना ये कहा ठीक है ब्राह्मण ये ब्राह्मण का जो धन है ऐश्वर्य है क्या है तो कहते हैं हृगा मंत्र रूपा ब्राह्मण वेद मंत्र ये इनका धन है वेद पढ़ना जो मंत्र हैं यही धर्म है ब्राह्मण का धर्म वही होता है ब्राह्मण स्त्री वही है ब्राह्मण संबंधी स्त्री ऐश्वर्य को ही है ऋचा सामान्य सा ही श्री अमृता सताम इति है ऐसा श्रुति ऐसा पुरुषों के लिए यही अमृत है कौन ऋचा सामान्य तीन तीनों वेद है ऋग्वेद शाम वेदेद सा श्री वही स्त्री है अमृता वही स्त्री अमृत है बाकी स्त्री तो मर अमृत है सर ये जो तो लौकिक ऐश्वर्य है यह अमृत है यही स्त्री अमृत है ऐसा कहा इतिस्टृ। सतम सब पुरुषों के लिए यही श्री है ऐश्वर्य ऐसा श्रुति है कहीं इसलिए कहा क्षत्रिय प्रसिद्ध धनादि ऐश्वर्य रूप है और जाति संबंधी स्त्री क्या है प्रसिद्ध धनादि ऐश्वर्य स्वरूप यह कहा अस्मिन प्रश्न निर्धारित इस प्रश्न द्वितीय प्रश्न में जो निर्धारित हुआ गुण है उसको संग्रह करके एक बार बोलते हैं इति एवं इत्यादि में सर्वात्म भी प्राण स्तुतिया इस प्रकार से सर्वात्म रूप से प्राणी आदि इंद्रियों ने स्तुति की प्राण की स्तुति के माध्यम से गमित महिमा प्राण की महिमा ख्यापित कर दी प्राण के क्या चीज है इंद्रियों ने दिखा दिया प्राण ऐसा है प्राणा प्रजापति प्रजापति है वो आता है तो। यह सिद्ध हो गया ये निश्चय किया एक उपलक्षण और प्राण बरिष्ठ का भी उपलक्षण है ये ये जो भाष्य में जितना का प्रजापति है अत्ता है वरिष्ठ भी कोई ऐसा वरिष्ठ प्रश्न का भी अर्थ भी हो गया प्राण वरिष्ठ निकलाया एक इस तरह से द्वितीय प्रश्न हो जाता है आगे तृतीय प्रश्न चलना है कौशल्य असुरायन का प्रश्न होगा वो प्राण कहां से आता है और किस निमित्त से इस शरीर में आता है शरीर में आने के लिए कोई निमित्त होगा पैदा कहां से होता है इसकी उत्पत्ति कहा से और ये शरीर में आने के लिए निमित्त क्या है क्योंकि बिना निमित्त के आना नहीं है क्या निमित्त होगा हो और यह अपने को पांच भाग करके पांच विभाग करके कैसे रहता है ये तीन प्रकार के प्रश्न मिला के एक प्रश्न ये तृतीय प्रश्न ऐसा है मंत्र है अथ इनम कौसल्यश्वलायना पप्रछ भगवन्ता कथमाया शरी आत्मा प्रभ्य प्रातिष्ठते प्रातिते क्रमते अध्यात्मं अतः भगवन् धत् कथम अध्यात्मत कौसलप्रछ भगवेशया प्रातिष्ठते आत्मान वह प्रबज्य कथम प्रातिक्रमते इति अभीधत्ते कथम अत्यात्म अमंतर भार्गवैदर्भी के प्रश्न के अमंतर द्वितीय प्रश्न करने वाले थे भार्गव वैदर्भी प्रथम प्रश्न के वर्ण करने थे कवंदी का तो द्वितीय प्रश्न के अनंतर यहाँ आनंतरी अर्थमात्र शब्द है अथा प्रसिद्ध है एनम पिपलादम यहाँ उत्तरदाता तो पिपलाद ऋषि हैं क्योंकि छह ऋषि पहुंचे थे पिपलाद ऋषि के पास एनम उत्तलादम पिपलादम पिपलाद ऋषि ओ कहा क्योंकि द्वितीय टवसेन एक सूत्र है जिस विषय में बार बार बोलना हो वहां एन आदेश हो है द्वितीय टा और उसमें द्वितीय टवसेन ऐसा सूत्र है इदम की जगह पर एन आदेश बन तो इमाम पिपलादम होना था वैसे ये न आदेश नहीं करते इमाम बोलना था किंतु एनम बोला तो सूत्र है ये ना आदेश कर देता है बार बार एक ही के विषय में बोला जाए उसके लिए न आदेश कर दिया जाता है तो अथहा एनम मानी पिपलादम पिपला ऋषि को कौशल्य अश्वलाय वो अश्वल का संतान है अश्वल कहा कुशल देश के रहने वाले कौशल्य कहा इसलिए उन्होंने पूछा आशलायन ऋषि ने पूछा क्या पूछा भगवान संबोधन करके का भगवान के लिए भगवान करके संबोधन किया जाता है भगवान हे पूजावा पुत्र ये सब प्राण हो थे ये प्राण कहां से पैदा होता है ये उत्पत्ति कहा से इसकी एक प्रश्न कथम आयाति अश्विन शरीर का यह शरीर में किस निमित्त से आता है यह शरीर में आने का निमित्त क्या है और आत्मान प्रवज्य कथम प्रातिष्ठते और अपने को ही या आत्मा मैंने स्वयं को अपने को एक विभक्त करके पांच भाग में प्राण अपान व्यायाम समान उदान पांच भागों में विभक्त हो करके किस प्रकार से प्रतिष्ठित होता है या प्र आन दो उपसर्ग है इसलिए प्रतिष्ठते बोला है दो उपसर्ग है प्र और आन प्रतिष्ठते कथम प्रतिष्ठित किस प्रकार से प्रतिष्ठित होगा और किए ना उत्क्रमण वो पांच में से किस कौन से प्राण के सहारा नहीं करके उत्क्रमण करेगा आगे अंतिम काल में जब शरीर छोड़ेगा तो कौन से किसके सहारे से चलेगा उड़ान के सहारे से शरीर छोड़ेगा ये उत्तर देंगे आगे कथम बाह्य में व्यक्त है बाह्य को कैसे बाह्य जगत को कैसे अपने में धारण करता है कथम अध्यात्म और भीतर वाले जगत जो है इनको कैसे धारण करता है ये सब मिलकर के एक प्रश्न है एक प्रश्न किया ठीका देखे एवं प्रजापतित्व अतृत्व गुणजातम निर्धार्य प्राणस्य प्राण के विषय में निर्धारण हो गया प्राण प्रजापति है अत्रि है अत्ता है ये सारे गुणों वर्ग जितने भी थे सब का निर्धारण करके प्राणस्य प्राण की अब उत्पत्ति आदि निर्धारित निर्धारण और उत्पत्ति की आदि में उत्पत्ति यहाँ आगमन और अपने को पांच भाग से विभाजन करना बाह्य को धारण कराते हुए तद उपासना आगे उसकी उपासना का विधान भी करना है तृतीय प्रश्न प्राण का उपासना प्रश्नांतरम अवतार है तृतीय प्रश्न अन्य प्रश्न प्रश्नांतर तृतीय प्रश्न को अवतार अवतरण देते हैं का अतः करके भाष्य में कहा एनम अनंतर द्वितीय प्रश्न का प्रसिद्ध है एनम कौशल्यस्य पिपलायम कौशल्य रहने वाला है इसलिए कौशल्य लाया और असुल का संता में असूल पूछा इसी ने पूछा प्राण ही एवं प्राण निर्धारित तत्व तो उपलब्ध महिमा भी तो अथ परिचां उनका प्रश्न के तात्पर्य यह था क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जो प्राण है इस प्रकार से प्राणों के द्वारा निर्धारित प्राण मानी इंद्रिया प्राणय तृतीयांत में इंद्रिया इंद्रियों के माध्यम से जिनका तत्व स्वरूप निर्धारित हो गया सबसे बड़े वरिष्ठ सिद्ध हो गया तो प्राणे निर्धारित तत्व प्राण प्राण इंद्रियों के माध्यम से जिनका निर्धारित हो गया तत्व ऐसा प्राण है उपलब्ध इंद्रियों के माध्यम से चिष्टि महिमा प्राण की महिमा उपलब्ध हो चुकी है होने पर भी संघ तत्व फिर भी वो संघात कोटि में है आत्मा तो नहीं है वो संघात जो संघात होगा किसी और के लिए होगा हमेशा ध्यान रखना है संघात जो होगा जैसे मकान है या अन्य के लिए है संघात है इसमें ईटा है सीमेंट है लोहा है लकड़ है, है मिलकर बना हुआ है संघात जो होता परार्थ होता हमेशा तो भी संघात कोटी में आया हुआ है संग, में होने से संगातत्वाद अश कार्य जो संगात होगा वो कार्य होगा नियम है ये देखा गया है ये संगा तत्व तत्र कार्य संगात तत्व धर्म दिखेगा वह कार्य दिखेगा जो समुदाय होता है वो कार्य होता है अतः परीक्षा इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ ये कहाँ से आता है किस निवित से शरीर में आता है ये सब प्रश्न करना चाह हूं ये कहा भगवान संबोधन करके कहे हे भगवान कुतः मन अकस्मात कारणादा यथा अवध प्राण हो जाए कि जिसका निश्चय हो चुका है प्राण के विषय में अवध्रित हो गया निश्चय हो गया ऐसा प्राण कहा से पैदा होता है इसका जनक कौन है ये प्रश्न है जातश्च कथम केन नृत्ति विशेषणा आ जाती अस्विन और जो पैदा हुआ होना एक अलग है और कौन से वृत्ति विशेष को लेकर के शरीर में आता है या उत्तर देंगे मनोवृत्ति के द्वारा आएगा मन में जैसा संकल्प उदय उदय होगा वैसे इच्छा बनेगी हाँ माने सूक्ष्म संस्कार पैदा हो गया तो इच्छा हो गई इच्छा उन पर कर्म करेगा कर्म करने से शरीर में आना पड़ेगा ये स्थिति हो जाएगी तो इसका उत्तर आगे मिलेगा तो जातश्च जो पैदा हो गया जिससे भी पैदा हुआ होगा चलो मान लेते हैं कहां से पैदा होना एक प्रश्न है उसके बाद जातच पैदा हुआ जो प्राण है कथम मानी के प्रकार के वृत्ति विशेषण कौन सी वृत्ति विशेष आयाती अश्वि शरीर ये शरीर में किस वृत्ति के माध्यम से आता है क्या किया था जिसके यहाँ आना पड़ा निमित्त क्या है ये पूछा माने किम निमित्तम किम निमितगम अश्य शरीर ग्रहण भी प्रश्न है क्या निमित्त है इसके है? शरीर ग्रहण करने के कारण क्या है क्यों शरीर ग्रहण करता है शरीर में क्यों आता है प्रश्न प्रविष्ट शरीरे और शरीर में प्रवेश हो गया वो प्राण उसका शरीर आत्मान शरीर में प्रवेश हुआ जो प्राण है अपने को विभक्त करके विभाग करके पांच भाग प्राण अपान व्याम समान उदान पांच में विभक्त करके प्रविभागम कृतवा प्रविभागम कर विभाग करके कदम माने के न प्रकार प्रभिव, प्रतिष्ठते प्रतिष्ठती प्रकार से प्रतिष्ठित होता है या प्रातिष्ठते था धातु जो है ना परस्मपदी है मंत्र में तो प्रातिष्ठते आंग और प्र लगा दिया तिष्ठते बना दिया कि भाष्यकार में प्रति लगा करके राखा कर दिया प्रतिष्ठते ही ऐसा था धातु परस्मपदी है केलवा वृत्ति विशेष अस्मत शरीर उत्क्रमते उत्क्राहमति क्रम धातु भी परस्मपदी है मंत्र में तो उत्क्रमते बोल दिया या उत्क्राहमती बोलते हैं तो के नृत्षण कौन से वृत्ति विशेष के द्वारा इस शरीर से फिर उत्क्रम करेगा निकलेगा उत्क्रमते उत्क्रामती क्रम परस्मय शू, पदेशु सूत्र दीर्घ करता है आ, क्रामती बनता है परस्मय पद में होना है आत्मा ने पद में क्रमते दिखाया और यह क्रामती बना दिया उत्क्रामती उत्क्रमण करता है ऐसा कहा कथम बाह्यम अभिभूतम अभिधत अधिद अभिधक् धारय की कथम अध्यात्म बाहर में दो हैं हर वस्तु तीन रूप में है अधिभूत है अध्यात्म है अधिदेव है बाहर में अधिभूत है और अधिदेव है इंद्रादिदेव बोलेंगे बाहर और भूत बाहर तो वो बाहर जगत को कैसे धारण करके दो भूत बाहर दो हैं बाहर अधिभूत है और अधिदेव है उसको कैसे धारण करता कथम बाह्यम अभिध्य ये धारण कैसे करता है इसका अर्थ कर रहे तो कथम बाह्यम अधिभूतम अधिदम दो है बाहर अधिभूत भी है और अधिदैव भी है दोनों को कथम अभिधक्त कैसे धारण करता है धार कैसे धारण करता है कहा और कथ्यम अध्यात्म और भीतर वाला जगत ये शरीर आदि है इसको धारण कैसे करता है ये प्रश्न मिला करके एक प्रश्न होता है तृतीय प्रश्न ऐसा है ठीक है वैधर् प्रश्न आनंद अनंतरम अथ अर्थ है वैगर के प्रश्न के अंतर यह प्रश्न है इसलिए इसको अथ शब्द का अर्थ समझना है प्राणों के द्वारा आकाशादि प्राणस्य तत्व उपलब्ध आकाश आदियों के द्वारा भी बाघादी इंद्रों के द्वारा भी के तत्व जिसमें उपलब्ध हो गया उनके द्वारा इत्य कहा प्राणस्य पूर्वोक्त महिमत्वादेव उत्पत्ति शाहभाव प्रश्न अनुत्पत्ति में आशंका प्राणस्य पूर्वोक्त महिमत्वाद प्राण तो पूर्वोक्त महिमा बोला है जिसकी महिमा पहले कह चुके हैं ऐसे होने से वह उत्पत्तिशंका भाव उत्पत्ति की शंका ही नहीं ऐसे प्राण के बारे में उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए जिसके महिमा इतने कई मंत्रों से इंद्रियों ने विशिष्ट महिमा गाई ये की महिमा गाई तो उत्पत्ति शंका का अभाव उत्पत्ति संबंधी संकाय नहीं होनी चाहिए अभाव कुत प्रस्ताव अनुपत्ति कुत जो पूछा यहाँ जो पूछा गया था ना कुत ये प्राण जाए जो प्रश्न है इत्यादि जो प्रश्न किया आशलायन ने ये प्रश्न नहीं बनता ये शंका नहीं जाना इति प्रश्न करके जहां से प्रश्न आरंभ किया कुछ प्रश्नान प्रश्न अनुपत्ति प्रश्न नहीं हो सकता ये माने प्रश्न नहीं बना शंका है ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता प्रश्न ही नहीं हो सकेगा यदि प्रश्न प्रश्न अनुपत्ति प्रश्न नहीं होना चाहिए ऐसे शंका करके कहा संघात को कार्य होता है, होता है। होता कोई कोई हो किस तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा और किसी ना किसी निमित्त से बनेगा उसका निमित्त कारण भी होगा उपादान कारण भी होगा तो इसलिए पूछा जा रहा है कि कहां से पैदा होगा मानी ये उपादान कारण के बारे में जा रहा है किस निमित्त से होगा निमित्त कारण पूछा जा रहा है यह सब हो रहा था संगत का अर्थ करते हैं अनेकत्वा स्वरूप अनेक ही दिखाया है पांच प्राण आभान ज्ञान समान उदाहरण पांच रूप दिखाएंगे अनेक रूप होता है तो होगा वो संगत होगा सद्घात होगा यही अर्थ है अनेकत्मकत्वाद अनेक स्वरूप आत्मा स्वरूप अनेक स्वरूप होने से जो अनेक होगा वो सावैव होगा जो सावैव होगा वो कार्य होगा कार्य होगा तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न होगा किसी निमित्त से होगा ये सब प्रश्न हो सकता है ये, ये, जायते बन सकता है। ये शरीर ग्रहण के ऊपर में ठीक है शरीर प्रवेश इत्यर्थ किस प्रकार शरीर ग्रहण करता है प्रश्न था मैंने शरीर प्रवेश कैसे करता है ये उसका अर्थ समझना कहा प्रतिष्ठते ना प्र आंग दो हैं उपसर्ग का ये टीकाकार बोल रहे हैं। आंग प्रश्लेषा दीर्घत दो नहीं तो प्रतिष्ठते बोलना चाहिए था प्रतिष्ठते बोला हुआ है एक आंग का प्रश्लेष है हुआ।, हुआ है इसलिए प्र बना हुआ है ये समझना ऐसा कहा आगे मंत्र है तस्मय सहोवाच अति अति ते ते तस्मै च्नाषोशी तस्ह ब्रवीमे तस्म आश्वलायनायश्वायन किए उबाच प्रसिद्ध उवाच पिपलाद जिसने उस आश्लायी के लिए कहा क्या कहा अति प्रश्नान प्रश्न कठिन प्रश्नों को पूछते हो बहुत कठिन प्रश्न है जटिल है इसका उत्तर देना जटिल है अति प्रश्नान इतने प्रश्न बहुत सारे प्रश्न पूछा तुमने कठिन प्रश्नों को पूछा ब्रह्मिष्ट हो लगता है तुम ब्रह्मिष्ट हो ब्रह्मवत्ता हो अतिशय ब्रह्मविद्रह्मिष्ठ ऐसा होगा ब्रह्म शब्द से पहले मतुप करना ब्रह्मवान बनेगा ब्रह्म ऐसी ब्रह्मवान ब्रह्म वाला जैसे धनवाला धनवान होता है ब्रह्म को तो ब्रह्मवान बोलेंगे जब ब्रह्मन शब्द से मतुप करेंगे तो मत परे रहने पर पूर्व की पदसंजा हो जाएगी नलोक्रम के नकार हो जाएगा ब्रह्म शब्द बन गया आएगा शुभ ब्रह्मवान बनेगा यही होना था किंतु शब्द बनने के बाद फिर अयम ब्रह्मवत अयम ब्रह्मवत अते शाम मध्य अयम अतिशय ब्रह्मवत्त ऐसा बोल रहा हूं तो ब्रह्मिष्टो ब्रह्मिष्ठा बन जाएगा इष्टन लगाएंगे अतिशायरे तमिष्ठनो तो ब्रह्मगत सदस्य मतु मतु पंथ से इष्टन करेंगे तो बिन मतो लुग ऐसा सूत्र है बिन प्रत्यय का मतु प्रत्यय का लुग हो जाता है इष्टनादि पड़े रहते तो मतु चला जाएगा तो ब्रह्मा आदि इष्टन अगागो होगा प्रमिश्ट उत्पन्न चला गया इष्टन है नहीं बस चला गया गै इष्टन आ गया तो बन जाएगा प्रमिश्ट उत्पन्न भक्त निकल जाएगा बिन मतो लुग सूत्र है लुग हो गया देन माने तीन परे रहते परे हो परे हो परे हो आजादी के अनुभूति में आता है वो जो होते हैं हैं हैं तीन अलादी है, तीन आजादी तमक होगा तरक होगा ये ये अलादी वाले होते हैं, हैं? और ये सुन यज तीन प्रत्यय उसमें भाव में होता है और भाव में तोतल होगा तो आजादी बन जाएगा और इमन जोड़ा ये आजादी बन जाएगा ये तीनों पर रहते बिन प्रत्य मतु प्रत्येक लुप होता है बिन मधुर् ऐसा है सूत्र इसलिए ब्रह्मिष्ट कहा है हाँ तो ब्रह्मन आगे इष्टन रहेगा नस्त से त्री लुप हो जाएगा बन जाएगा ब्रह्मिष्ठ ये अतिशय ना ब्रह्मवान या तो वा मैंने अतिशय ब्रह्म वाला हो तुम माने ब्रह्मवेदता हो ऐसा लगते हो क्यों बहुत कठिन प्रश्नों को पूछ रहे हो ये कहा इति तस्मात ते अहम प्रवीणी मैं प्रसन्न हूं इसलिए ब्रह्मता लगते हो तस्मात कारणात इस कारण से ते सेवी मैं तुम्हारे लिए बताता हूं बोलता हूं इन प्रश्नों का उत्तर देता हूं ऐसा तिपला दृष्टि ने कहा भाष्य कदम एवं पृष्ठ है इस प्रकार से पूछा ये प्राण कहां से आता है और ये शरीर में किस निमित्त से आता है अपने को ही पांच भाग करके कैसे रहता है विभाग करके कैसे काम करता है और किस से बाहर को धारण करता है कैसे भीतर को धारण करता है अंतिम में कैसे निकल जाता है किस वृत्ति से निकलता है इत्यादि जो तो प्रश्न है एवं पृष्ठ इस प्रसार से पूछा हुआ आश्लायन द्वारा पूछे गए पिपला ऋषि ने तस्वय माने आश्लायना सीपलाद उच प्रसिद्ध है आचार्य उचा पिपलाद आचार्य स आचार्य उचार्य उभाचा, उभाचा, जो पिपलाद ऋषि है उन्होंने कहा क्या कहा प्राणत ता, द्रुविक तो प्राण को समझना ही इतना कठिन है और तुम तो उसके भी ऊपर की बात करने जा रहे हो वो कहाँ से उत्पन्न हुआ उसके कारण पूछने जा रहे होता ऐसा प्राण आयादी है तो कहाँ से आता है तुमने तो प्राण को जानना ही कठिन है उसके भी कारण को पूछने जा रहे हो तुम ये अति प्रश्न है कहना चाहते हैं प्राण बताबत दुर्भिज्ञात विषम प्रश्नारह प्राण के विषय में प्रश्न करना कठिन है विषम है प्राण को सिद्ध करने में मुश्किल पड़ेगा विषम प्रश्न होता है प्राणयतावत दुर्भिज्ञात दुर्विज्ञ में ये दूर लगा दिया है दुखे न ज्ञातुम शक्य दुर्विज्ञ बड़े मुश्किल से जान योग्य है इसलिए दुर्भिज्ञात विषम प्रश्नारह ये विषम प्रश्न के योग्य है ये तीन जन्मादि तुम पृछति उस प्राण का भी जन्मादि के बारे में पूछते हो कैसे आता है किस प्रकार से आता है शरीर में कैसे आता है तुम से। तुम हो। इसलिए कठिन प्रश्न को पूछने जा रहे हो तुम अति कठिन प्रश्न को पूछते हो एक ब्रह्मिष्ठोशी हाँ एक तुम ब्रह्मिष्ट हो ब्रह्मदत्ता हो अतिशय ब्रह्मवृत्ता ऐसा लगता है एक अतिशय अतिशय मान तुम अतिशय ब्रिद ब्रह्मवृत्ता हो ये सिद्ध होता है एक अतः तुष्टोहम मैं प्रसन्न हो अतः अस्मत कारणम प्रसन्न माने कोई योग्य अधिकारी मिल जाए तो आचार्यो प्रसन्नता होती है यही है तुमने जो प्रश्न किया उसे मैं संतुष्ट हूँ तस्मात्मे इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कहता हूं यदम श्रोण जो तुमने पूछा था उसे सुनो ये कहा एक नंबर अतिशये न्ञानवत्व संबंधे न अतिशये नकार कैसा स्विषय का ज्ञानवत्त सम्बन्ध वो ज्ञानवान है अपने विषय में ज्ञानवान है स्व विषय ज्ञानवत्त संबंध के द्वारा अतिशय न्ञान है उसको तभी पूछ रहा है संबंधी बात कर रहा है कि तो प्रमाण कहाँ से उत्पन्न ब्रह्म से उत्पन्न होना है ब्रह्म ज्ञान इष्टन ही उसके बाद अतिशय दिखाने करने पर विनमत लुक लुक इति आशय इतिहास है, है पाठ ऐसा गलत सपा होगा बिन मतुर पहले ब्रह्म शब्द से मतुप करना और मतुप करने के बाद में ब्रह्मवत बन के आएगा शब्द आएगा फिर उसके बाद स्टन करना अतिशयन ब्रह्मवत ब्रह्मवान जो होगा अतिशय ब्रह्मवान है बोलने ब्रह्म के लिए ब्रह्मिष्ट बन जाएगा यह बन जाएगा एक का अतिशयन तुम ब्रह्मविद इति इसके अर्थ क्या है अतिशय तुम ब्रह्मविद तुम अतिशय ब्रम्हविद हो इत्यादि प्रश्न या उत्तर कहते हैं प्राण के विषय में भी विषम है प्रश्न करना बड़ा कठिन है और उसके भी कारण को तुम पूछने जा रहे हो इसलिए अति प्रश्न करने जा रहे कहा तो कहा विषम माने क्या है दुर्घटन उसको घटाना मुश्किल है प्राण के विषय में समझाना मुश्किल है दुर्घटन यथा जैसे तथा प्रश्नार्ह उस प्रकार प्रश्न के है योग्य कहा प्राण को प्रश्न करना कठिन है उस प्रकार के प्रश्न दुर्गम प्रश्न के योग्य है वो अति इति आगे कहते हैं तो अन्य तश्नान अतिक्रांतान अन्य दीय प्रश्न प्रश्न अगोचरान सूक्ष्म प्रश्नान प्रश्नव्यान तुम्हारे से जो अन्य लोगों का प्रश्न था जो पूर्व में जो प्रश्न किया वो स्थूल प्रश्न थे ये कहना चाहते हैं प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा तो प्रश्न अतिक्रांतान जो पूर्व में कथित दो प्रश्न हो चुके हैं अतिक्रांत प्रश्न है, है पूर्व के प्रश्न तुम्हारे का प्रश्न अतिक्रांतान अन्यदीय प्रश्न अगोचरान अन्यदीय प्रश्न अगोचरान अन्यदीय जो प्रश्न का गोचर नहीं होता ये सूक्ष्म प्रश्न उनका विषय नहीं होता यह प्रश्न होने जा रहा इसलिए अगोचरान सूक्ष्म प्रश्न प्रथान सूक्ष्म प्रश्नों को जो प्रस्तभ्य के विषय है तुम्हारा सूक्ष्म है इसके लिए कहा अतिशय कहा अतिशयन आगे ठीक है अपरब्रम्ह अपेक्ष अतिशय तो मुख्य परम वृद्धि अतिशयन का अर्थ ही निकालते हैं अपर ब्रह्म के, के विषय अपेक्षा से पर ब्रह्म है तद विषय प्रश्न अगर जा रहे तो प्राण की उत्पत्ति कहां से तो समि प्राण अपरब्रम्ह होता है जो बोलते हैं प्राण प्राणी है अपर ब्रह्म उसकी उत्पत्ति पूछे तो से होना है यही यहां पर समझने का है अपर ब्रह्म अपेक्षा क्यों प्राण अपर ब्रह्म है वो स्वयं अपर ब्रम रूप है समस्ती प्राण को अपर ब्रह्म बोलते हैं अपर ब्रह्म अपेक्षा अतिशहित मुख्य ब्रह्म अतिशहित मुख्य ब्रह्म होते तो प्रोत्साहित उसको उत्साह बढ़ाने के लिए प्रशंसा करते हैं प्रभिष्टो शीति करके कहा प्रशंसा के लिए है प्र, प्रोत्साहन देने के लिए कहा अच्छा आगे मंत्र है आत्मना ये सामणो जायते पुरुषे छाया ये मनोकृतेन छाया मनो आया प्राणो मनो आया उत्तर दे रहे हैं ये प्राण कहां से उत्पन्न होता है कहा था आत्मना ऐसा प्राण जाए थे आत्मा पंचमी आत्मा से ये प्राण की उत्पत्ति आत्मा से है आत्मना ऐसा प्राण आत्मना जाए थे आत्मा से उत्पन्न होता है कैसे यथा ऐसा यथा ऐसा पुरुषे छाया यथा पुरुषे ऐसा छाया जैसे मनुष्य आदि में जो छाया होती है ठीक इस प्रकार ये भी अश्विन तत् आत आत्मा में व्याप्त है उसी में आश्रित है ये जो प्राण है आत्मा में आश्रित है जैसे छाया मनुष्य व्यक्ति में आश्रित है मनुष्य का अधीन है उसी प्रकार है आता तो प्राण तत्व जो है उसी में है मनोकृत्य आयाती अश्विन शरीर का यह शरीर में कैसे आता है कुछ आता है इसका उत्तर दे रहे हैं मन के कारण से आता है क्यों ये समय आने के पहले भी कोई शरीर पर रहा तो मन रहा मन में संकल्प उदय हुआ माने तत्त्व विषय भोगने की संकल्प उदय शरीर की इच्छा तो थी कि नहीं थी कि तो विषय भोगने की इच्छा होगी तो विषय भोगने के लिए शरीर के बिना विषय भोग होगा ही नहीं जो प्रारोध बनेगा तीन भाग में बटवारा होकर के काम करता है पूर्व का जो हमारा प्रारोह था आज शरीर भी उसी का है और रहन सहन का विषय जो मिला हुआ है आश्रय जो मिला हुआ, हुआ वो भी उसी का प्रारोध का ही है और भोग्य खान पान आदि जो मिला है वो प्रारभ है तीन भाग में बंटवारा होकर के प्रारब्ध काम करता है एक ही नहीं खाली भोग्य पदार्थ मिल ही नहीं भोग्य पदार्थ भोगता ही न हो तो भोग्य पदार्थ क्या है? भोग्य पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, भोगने वाले भी भिन्न भिन्न हैं। मनुष्य शरीर में घास मिले अनुकूल नहीं होगा भोक्ता और भोग्य को अनुकूल बना के प्रारंभ काम करता है और का आश्रय भी सबका अलग अलग है कोई जल में है कोई थल में है कोई पेड़ में रहता है कोई आकाश में रहता है कोई रहता है भिन्न भिन्न प्रकार के आश्रय भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर ये तीनों परा एक ही प्रार्भ है काम करता है तो पूर्व जन्म में भी कोई था तो वो जो प्राण यहाँ इसलिए आता है पूर्व जन्म में सुंदर तो था ही तो उसमें मन में संकल्प उदय हो गया था अमुक विषय भोगने की जैसे मनुष्य बनना होगा तो रोटी खाने की जैसे इच्छा बनी होगी संकल्प उदय होगा तो होने पर उसमें प्रबल हो गई इच्छा तो उसके अनुकूल कर्म किया उसने मनुष्य शरीर प्राप्ति के अनुसार कर्म किया है वो कर्म के आधार पर आया, इस शरीर में आया यही है। मनोकृतना आयाति ऐसा कहा था उसी का उत्तर देना चाह रहे हैं ये कहते हैं मनोकृतेना आयाति अश्विन शरीर के मंत्र ने मन के कारण से इस शरीर में आया हुआ है मनोवृत्ति के लेकर के आया है यह शरीर में आता है ये भाष्य में कहते हैं आत्मा आत्मना परस्मात्षात् अक्षराथ सत्यान ये सब प्रमाण आत्मा जो परम पुरुष अक्षर है दिव्य है मूर्त पुरुष सबा धन पर इत्यादि राम अप्राणो है अक्षराथ परत पर जो परम पुरुष है, है, है। मुंडर में जो दिव्यो है पुरुष कहा था उसी को यहाँ आत्मा से बोल रहे हैं आत्मना परस्मात् जो परमात्मा है पुरुषार्थ जिसको पुरुष शब्द कहा है और अक्षर शब्द से कहा है जिसको और सत्य शब्द से कहा है जिसको उसी से प्राण है ये सब प्राण जाए थे ये सब आत्मा का विशेषण है तत्त स्थानों में आया परम पुरुषार्थ अक्षरात सत्या ये सब प्राण जाए थे उस आत्मा से ही है प्राण के परम आत्मा है सत्य है उसी से प्राण उत्पन्न होता है कद कैसे उत्पन्न होगा आत्मा से प्राण तो इसमें एक दृष्टांत दे देते हैं जैसे शरीर से छाया है छाया उत्पन्न होने में कोई कठिनाई कुछ भी नहीं है कुछ करना ही नहीं शरीर है तो छाया बनना ही है ऐसा ही वो तो छाया के समान है कथम इतने दृष्टान्त कैसे तो इसके लिए दृष्टान दे देते हैं यथा लोके ऐसा पुरुष है पुरुष सिरपाणी आदि लक्षण निमित्ते ऐसा छाया वो ऐसा को छाया में अन्वय कर देना यथा लोके पुरुष मान सिरपाणी आदि लक्षण या पुरुष का अर्थ है मनुष्य मात्र जो भी होगा जो हाथ पैर आदि स्वरूप वाले को पुरुष तो शरीर और नैवित छाया ये छाया हो जाती है जाए थे छाया जाएगी ऐसा छाया जाए थे ठीक इसी प्रकार तदवर ये तस्विन ब्राह्मणी ये जो ब्रह्म है पहले जो आत्मा कहा पुरुष कहा अक्षर कहा उसी ब्रह्म से क्या होगा ब्रह्मणी ये छायास्थानियम छाया स्थानीय अंधतम तत्व जो अंद्रित छाया कोई सत्य वस्तु नहीं है वैसे प्राण भी ऐसे ही अंधित आततम सत्य पुरुष में व्याप्त है समर्पितम आततम है समर्पितम उसी में समर्पित है ये प्राण उसी में आत्मा में समर्पित है ऐसा है छाया ये वही है जैसे छाया शरीर में समर्पित है शरीर जैसा करे वैसे करना है उसको यही दृष्टान्त दिया और यहाँ ये यह शरीर में कैसे आता है प्रश्न था इसका उत्तर देने जा रहे हैं मनोवकृत मन संकल्प इच्छा आदि निष्पन्न कर्म हाँ यही पूर्व जन्म में भी तो शरीर रहा होगा ना नो मन था तो मन में जो अमुक विषय भोगने की इच्छा हो गई उस विषय भोगने की इच्छा के अनुकूल उसने कर्म किया है कर्म के आधार पर शरीर आगे भोग मिला प्राण प्राण को आना पड़ा उसके लिए यही स्थिति यही है मनोवकृत मन संकल्प इच्छा निष्पन्न मन का जो संकल्प इच्छा पहले सूक्ष्म रूप में उदय हुआ तो संकल्प का थोड़ा ऊपर हो गया तो इच्छा होगा वही संकल्प इच्छा इच्छा आदि इच्छा आदि है आदि लगा दिया इसके द्वारा निष्पन्न जो कर्म होता है इच्छा हो गई तो कर्म करेगा तब तक शरीर प्राप्ति के अनुकूल कर्म करना है तब उस भोग भोगने के लिए निमित्ते कर्म निमित्त बन गया इसलिए निमित्ते नक्ष थी इसको आगे कहेंगे क्या बोलेंगे कि पुण्य पुण्यम इत्यादि न पुण्य पुण्यम पापेना पापम पापे इत्यादि बोलेंगे जैसा कर्म जैसा सोचा होगा वैसे उसने उसकी इच्छा बनी होगी वैसे इच्छा के अनुपर कर्म किया होगा वो कर्म के आधार पर पुण्य लोग या पाप लोग नर्क हो स्वर्ग हो बिल्लाव हो मूल कारण संकल्प है सोभरत्व ही माने सोलह तो बुद्धि समीचीनत् तो बुद्धि संकल्प इधम मधिष्टम साधन ऐसा समझेगा उसके बाद उसकी इच्छा पैदा हो जाएगी इच्छा पैदा होने पर तद तो कर्म करेगा तो बुद्धि आ जाने पहले विश्व में एक बुद्धि बन जाती है ये मेरे लिए काम का है काम का हो जाए तो संकल्प वही है समीचीनत तो बुद्धि आ गई समीचीन तो बुद्धि आते ही प्राप्ति की इच्छा होगी मधीयम भवित जरा हो जाए ऐसे हो जाते इच्छा जब आगे जाकर के बहुत ज्यादा हो जाए उसी को कहेंगे कहो आदि जो भी बोलेंगे आगे जाकर ऐसी स्थिति प्रबल हो जाए उसके बाद कर्म करेगा कर्म कर्म को आगे जाकर के पुण्य पुण्यन पुण्यन पापे नापम हो जाएगा लोभम इत्यादि हो जाएगा जैसे कर्म किया वैसे शरीर मिल जाएगा इत्यादि बक्षती आगे यही कहेंगे तदेव सतः सहकार सा, मनाती इत्यादि ये वृद्धार है पुण्य पापे न पापम इत्यादि इसी में आएगा किन्तु तो वृद्धार्जन कहा है जिसमें आसक्ति होकर के कर्म किया है कोई कर्म के आधार पर फल मिलता उसको। जिस फल के लिए आसक्त हुआ था हाँ शरीर के लिए आशक्त नहीं था फल के लिए आसक्त था किन्तु तो फल तीन रूप में होता है शरीर भी होगा आश्रय भी होगा फल जो भोग होगा वो भी होगा इत्यादि वृद्धार्ल्य शक्ति के कहा आयाति मैंने आग्छति आयाती आगछति कैसे आता है शरीरे, के, मन के कारण से आ जाता है मन में इच्छा बन जाती ये ये है अच्छा, थोड़ी है दिव्यो पुरुष अक्षरा पेण इत्यादि मंत्रो अतषा ये जो तो भाष्य में कहा था ना कि आत्मा न पुरुषार्थ अक्षरा सत्याद इत्यादि विशेषण आपका जो दिया ये कहा है तो मुंडक में था ना दिव्यो ये पुरुष सबाह अप्राणो हना शुभ्र यक्षरा परत पर इत्यादि जो कहा था और ये तस्मादे प्राण मन सर्वन खबा ज्योतिराप पृथ्वी विश्व इत्यादि मुंडक के बात है सब उसमें कहा था सब यही सब वो ये दो मंत्रों को यहां पर संग्रह करके भाष्यकार ने आत्मा का विशेषण लगाया ये टीकाकार बोल रहे हैं इसने जो कहा था भाष्य में आत्मा ने प्रश्नाथ पुरुषार्थ अक्षराध सत्यादि ये सारे विशेषण हैं तो ये दो मंत्रों, को से मंत्रों, मंत्रों के सहारे से विशेषण किया मंत्रों ये दोनों मंत्र जो मुंडक के मंत्र है इन मंत्रों को अत्र अ्र संभा प्रश्न में संवाद करने के लिए तदगत विशेषण यहां उनमें जो विशेषाक दोनों मंत्रों का वो यहां लगा दिए भाष्यकार ने एक परस महत्व इत्यादि कहा अत्र दृष्टांत दृष्टान दृष्टांत देते हैं तो अत्र दृष्टांत जैसे शरीर से छाया उत्पन्न होना है वैसे आत्मा से एक प्राण उत्पन्न इत्यादि कहते हैं उसी में अनुगत है दृष्टान्त उचित है प्राण अंध्रित है सत्य नहीं है उसके लिए दृष्टांत जैसे छाया सत्य नहीं है वैसे यह भी, कल्प भी प्रपंत्र, प्रपंत्र, प्रपंत्र तो ऐसे कल्पना ही है वेदांत में तो अध्यारूप है सब अध्यारूपापवादाद प्रपंच कल्पित ही है आखिर सब ऐसा नहीं छाया इत्यादि दृष्टान्त कहा प्रतिबिंब आदि रूपा जैसे प्रतिबिंब कल्पित होता है शीशा में पड़ता है कल्पित होता है ठीक इस प्रकार छाया भी वैसे वैसे प्राण है उसी प्रकार कहा था तस्वीन ब्रह्मी ये प्राणाख्यम छाया स्थानीय में तिगा प्रकृति जनक आत्मनी ब्रमण ये तस्वीन का अर्थ क्या समझ भाष्य में ये तस्वीन ब्रह्मी कर दिया तो यह तस्वीर में मैंने क्या है प्रकृति में जो चल रहा है क्या चल रहा है ब्रह्म की चर्चा ये टीका कार कर प्रकृति जनक जो जनक प्राण का जनक जनक आत्मनी जो प्राण का जनक है आत्मा है ब्रह्मम इस ब्रह्म में एक कहा कथम आयाति इत उत्तर कैसे आता है किस निमित्त से आता उसका उत्तर कहते हैं आप मनोकृत्य इत्यादि कहा कहते संधि ये संधि जो रखी मनोकृत्यना मनस्ब रहे सशरू लग गया ठीक है हसीचा लग सकता है क्या नहीं लग अगर हसी चलता तो उत्तो हो जाना था हस आई नहीं पड़े कहा से वो उत्तो हो गए छंदस रू को उपो कपहुचलना था मन हो मनोकृत संधि आर्स आर्ष प्रयोग है छांदस प्रयोग है मनोकृत तदेव सत्ता इतना इस मंत्र का अर्थ करते हैं अश्य कर्मीणो ये जो कर्मी है कर्म करने वाला व्यक्ति की चर्चा वृद्धावनी को जो कहा उसका मंत्र का अर्थ कर रहे हैं अश्य कर्मीण हो जो कर्म कर रहा है कर्मी इस कर्मी का मोनो यशमिन फल निष्पल में आसक्त हो गया निश्तम समसप्तम आसक्त निशक्त सम आसक्त एक ही चीज है पर शब्द दे दिया फल में आसक्ति के घेरे में पड़ा हुआ है आसक्ता संग आसक्ति होते हुए तबे वलम कर्मणा सह आती वो कर्म के सहित वो साथ वो साथ, क्या करेगा कर्म के माध्यम से वही फल को प्राप्त करता है कर्मणा सह ए में क्या चाह शरीर ग्रहण कर्म साध्य होगा शरीर का ग्रहण जो होता है कर्म साध्य पूर्व जन्म के कर्म जो होगा उसके आधार पर यह शरीर होगा पूर्व जन्म के कर्म के साध्य ये शरीर है क्यों फल की आशा से कर्म किया था फल बोलने के लिए शरीर मिला ये कहा समय हो गया है एक हैद्रम कर्णे भद्रम पश्येना क्षत्रियम से